कृष्णा क्या सी पी हाँ उससे विभाग उसके आगे उससे विभागे स्थिति सत्य सत्य ये दोनों विभाग बुद्धि के अधिन सत सत्य अनुमानादि व्यवहार निर्भर अनुमान द्वय ये कहा पूरे किसी ने कहा है कि अनुमान कैसे बनेगा संपूर्ण देश को मिथ्या बनते हो तो विभाग सीधा नहीं होगा अनुमान आदि व्यवहार कैसे होगा तो सिद्धांत कहता है बुद्धिद्वया अधिन हो गया विभाग अनुमान व्यवहार बन जाएगा किसको लेकर के प्रतिभाषिक विभाग व्यवहार विभाग नहीं व्यवहार हो जाएगा व्यवहार करने के लिए पार्षिक विभाग नहीं चाहिए परमार्थ से वो तद हेतु थी परमार्थ विभाग ही भेद ही व्यवहार के हेतु इसमें व्यक्ति की व्यक्ति नहीं जहाँ परमार्थ नहीं विभाग नहीं वहाँ व्यवहार नहीं होता है ऐसे नहीं है स्वप्न में की ज्यादा परमा पर भी व्यवहार व्यवहार होता है केवल वेतरे का अभाव देशर की व्यक्ति है भैया पूरा प्रतिपन्न प्रतिपन्न ज्ञान हमने एक प्रतिपन्न सम्मत सुना होते हास्थ्य में कहे ठीक है ने अनुपत्या दे वस्तु ने सामान्य विशेष पक्षम प्रतीक्षित किया प्रयोग होता है जो वस्तु है इसका निराकरण क्या क्योंकि दो भिन्न भिन्न वस्तु हो तो भी सामान्य नहीं होगा और भिन्न में भी सामान्य नहीं होता है इसलिए सामान्य विशेष सा दो है किसी प्रक्रिया तो निराकरण कर दिया तो फिर क्या सिद्ध होगा विशेष आएगा वस्तु नहीं थे पक्षम प्रतिष्ठित कोई कहते वस्तु जितने से विशेष ही है कोई सामान्य नहीं बुद्धि यह विचरती संघटन है अस्थि घटाधि में दो बुद्धि सदबुद्धि और घटबुद्धि दोनों में घटा आदि बुद्धि व्य है ये दिखाए पचास दर्शिका न तो सदबुद्धि सदबुद्धि क्या व्यविचार नहीं सन घट सन पट अस्ति घटा अस्ति हिस्सा दिन सदबुद्धि घट पट मठ सर्वत्र अनुभव है घट का व्यविचार होता है घट होती ये देखा न तो सदबुद्धि तस्मात घटा आदि बुद्धि विषय असन्य घटबुद्धि का विषय घट असन क्यों व्य न तो सदबुद्धि सदबुद्धि का विषय सब असत नहीं है क्यों अभ्यचार तो बुद्धि व्यविचारा व्यविचारे भी कथन व्यावृता नाम विशेषाण अवस्थित बुद्धि के व्यविचारों से बुद्धि का व्यविचार हुआ बुद्धि व्यविचार हो गया घट देव व्यविचार हो गया पटन में नहीं है किन्तु कथम नाम विशेषाण अवस्थित व्यावृत होगी घट पटागे घट सन घटा सन पटकेंगे सब बुद्धि की अनुभूति होगी घट्ट की व्यावृति हुई, घाटा बुद्धि की व्यावृति होने से बुद्धि का व्य विचार होने से बुद्धि का विशेष जो बुद्ध घट वो व्यावृत हुआ पट में नहीं तो नहीं होने से घट्ट पट जो विशेष है वो तो व्यावृत है घट पट नहीं पटक घटा नहीं विशेष व्यावृत हुआ सत अनुगत हुआ घटापट सर्वत्र सत्य है और विशेष घाटा पट व्यागृत हो गया घाटा पटाधे व्यावृत है घाटक पट तो में नहीं पट घटा में क्यों सत अनुभूत है तो ठीक है क्योंकि व्यागृत जो घाटापट है विशेष है विशेषाण अवस्तुत अवास्तव क्यों होगा विचार संख्या तथा तथा दर्शितम दिखाया सतबुद्धि जो व्यभिचारी है वह सत्य घटा अधिबुद्धि वसन व्य विचारातीत विकारो विकारहुष इध विकार जो कार्य है जो, का जो तो होता है कार्य अपने कारण से अतिरिक्त विचार कारण तो है अभी न कि एक वस्तु साम्य विशेषात्मक एक विरोध रिश्ती एक वस्तु बुद्ध तो तो तो से था तो विचार निकल न से एकम वस्तु सामान्य विशेषात्मक हो एक ही वस्तु सामान्य आत्मक और विशेषात्मक हो ये भी नहीं हो सकता एक है एक से धैर्व विरोध आते होगा सामान्य आत्म सामान्य विशेष विशेष दो रूप नहीं होगा इसके अभिप्राय से सामान्य वस्तु एक ही वस्तु सामान्य ही सदुरा चार सन घट सन पट सत सदि सामान्य सत सामान्य सर्वत्र सदरूप सामान्य एक ही वस्तु क्योंकि बुद्धि का व्यविचार नहीं कथा बुद्धिवार सदुद्धिका तदबुद्धि व्यविचार सदबुद मित्र सामान्य बुद्धि का व्यविचार नहीं होने से बुद्ध से सामान्य बुद्धि का व्यविचार नहीं होने से सामान्य बुद्धि का विषय कौन हो सामान्य बुद्ध से बुद्ध मित्र कौन बोध का विषय देखो हेतु दिया एकमे वस्तु सतु अभ्य विचारा बुद्धि से सत तथा विषय का, का व्यविचार नहीं होने से सामान्य बुद्धि का जो बुद्धि सत हे सत्य विचारा सत्य का भी व्यविचार नहीं बात सदबुद्धि का व्यविचार नहीं होने से सत का भी बुद्धि का व्यविचार नहीं हुआ तो सद वस्तु एक ही वास्तव है अभ्य नदबु क्रिया क्या है सदुद्धि न्यूचर पूर्व पैलाया घट्टिबुद्धि तथा से दशिता न तो सद्बुदि क्या चलती विशेषाण व्यविचारित्य सतस्त व्यविचारी विशेष घटपटादी व्यविचारी छत सामान्य इसे क्या निष्पन्न पड़ी तम उपस्मार तस्मादे तस्मादिषे हसन हसन बुद्धि घटक बुद्धि का विषय है घटक घटादि बुद्धि के विषय नहीं है सत बुद्धि का विषय है असत नहीं सत्य अभ्यचारा असत्यम असत का क्या अर्थ है असतकार तो बंध्या पुत्र नहीं रहना अभी तो कल्पित हूँ नाटक बुद्धि का विषय कल्पित तो है क्यूँकी भेगीचार होता तो है सब्दार्थ में उस पुरोहित तस्मात दिया है तस्मात तो तो उस कारण से किस कारण से भेगीचारा नाटक बुद्धि का विषय कल्पित क्यों है तस्मात का दे शब्द बुद्धि विषय से सतो अकल्पित थे शब्द बुद्धि का विषय सत् अकल्पित है वो शब्द में अकल्पित में तो कस्माद कस्माद क्या सब शब्द उपात में नहीं तुम्हारा कस्मात न तो सदबुद्धि विषय अभ्यरात का तस्मात का अभिचर सब बुद्धि का विषय कल्पित नहीं है घाटर बुद्धि का विषय कल्पित है अस्मात बिचर न तो शब्द बुद्धि विषय शब्दुद्धि का विषय सद कल्पित नहीं है कस्मात नहीं अब के विचार द्वारा बुद्ध बुद्धि के भी व्यविचार सदबुद्धि का विचार हमसे सदबुद्धि का जो विषय बुद्धि वो भी सदबुद्धि विचार द्वारा बुद्ध से विचार व्यविचार पूरा किसी कहता है पूर्व किसी कहता है सदबुद्धि का भी व्यविचार हमें देखाएंगे सदबुद्धि का व्यविचार होने से क्या होगा सदबुद्धि का जो विषय बुद्धि वह भी व्यविचार हो गया सत्य का विचार हो गया जिससे सत्य भी हो जाएगा तथा व्यविचार से तो रसी और सत्य और बेविचारित्व तो जो हेतु दिया है वो असिध होगा क्योंकि बुद्धि का जो विचार तो तो होता है तो बुद्धि भी वे विचार हो जाएगा इसे शंका कहता है कि भविष्य घटे विनष्ट घट बुद्ध हो बे विचरण शब्द बुद्ध रहती है घटा जब है सन होता है घट नष्ट हो गया तो घट बुद्ध रहेगी घट बुद्ध हो बे क्या घट बुद्ध नहीं रहे घट नष्ट हो गया तो घटा जो नहीं रहेगा तो समय बुद्धि कैसे होगी घट होते हुए समझ घटा नष्ट हो गया तो किसको कहें घट नष्ट हो गया भी चलती जब घट नष्ट हो गया तो समय घट विदान हो गया असत हो गया सदबुद्धि भी नहीं रही यदि किए थे ठीक है सदबुद्ध है घटमात्र बुद्धिवत घट विषय तो भाव न घटना से व्य विचार होती जानी कहता है सदबुद्धि घटमात्र बुद्धिवत जैसे घटक बुद्धि किसको विषय करती घटा को? घटना विषय करती घट मात्र बुद्धि घटमात्र विषय के सब्बुदि घट मात्र विषय का नहीं है घटमात्र बुद्धिवत घटा विषय तो हवा था घट मात्र की बुद्धि घटा विषय के किन्तु सदबुद्धि केवल घट विषय का नहीं है घटना से व्य विचार घाट के नाश होने पर भी सदबुद्धि पट में होती घटबुद्धि घट विषय के सदबुद्धि का घट विषय के घाटा पट सर्व विषय के इसलिए घटना से सदुद्धि का भी विचार नहीं होता है पर चिन्ह पटाधु दर्शन पटाधु अदर्शनार्थ क्या पटाधु होगी सदबुद्धि दर्शनार्थी पटाधु सदबुद्धि दर्शन सदबुद्धि का भी विचार हो वहा घट होने पर भी पटाधु सदबुद्धि होती क्योंकि सदबुद्धि का विषय केवल अघट नहीं घटो पठाई सर्वत्र सदबुद्धि सदबुद्धेर अघट विषय थे वस्तु घटा विषय का नहीं घाटा विषय को बुद्धि घटा बुद्धि पटोबुद्धि अलग ही सदिविषय सद विषय को बुद्धि सर्वत्र घट पटाई सर्वत सर सदबुद्धि घटा विषय के अघट विषय थे घट दो सदबुद्ध की घटो बुद्धि घटा बुद्धि तो घटा मात्र विषय का और सदबुद्धि सद विषय और सत्य है घटा में भी पटा में सर्वत्र है जिसे सदबुद्धि अघट विषय निरालंबन चाहिए निरालंबन नहीं है नहीं हो सकता है कोई आलम आलम्बन होना चाहिए विषयांतर वक्त कोई विषय कहना पड़ेगा जिसे असंख्य विशेषण विशेषण विषय आता है सदबुद्धि जो सदबुद्धि बुद्धि घटक है घट हो गया विशेष सत्य हो गया विशेषण घट बुद्धि हो गया घटमात्र विषय का सदबुद्धि सद विषय का सत्य हो गया विशेषण विशेषण विषय बुद्धि सदबुद्धि अघट विषय तो निरालंबन का नहीं हो सकता है घट विषय का नहीं होगा बुद्धि घट विषय और सदबुद्धि का आलम्बन कोई चाहिए विषय कौन होगा विशेषण विषया का बुद्धि सद सद्धि किन विषय है विशेषण विषय विशेषण कौन है सत्य सत्य विशेषण उसका विषय का नशेषण विषय जदबुद्धि साक्ष बुद्धि विशेषण विषय साधि सदबुद्धि विषय आगे अतोपिना विनश्यति अर्थ ये नहीं चाहिए आगे विराम उसके आगे सब बुद्धि बद घट बुद्धि रहती घट अंतरिक दिशती पाठ बीच में आठ वाले में अतो की नीनश्यति अर्थ ये पाठ नहीं चाहिए सा विराम आगे सदगुरु जीवन मत अर्थ समाप्ति तक कुछ कर देना ठीक है न देखो सतो अकल्पितत्व हेतु अभ्य विचारित्व देखो सात वस्तु कल्पित अकल है अकल्पित अकल है अकल्पित्व तो सात वस्तु में अकल्पित्व है उसका हेतु क्या है अभ्य विचारित्व देखो है अकल्पित्व है तो अभ्य है सत में अकल्पित्व है उसका हेतु तो अव्य विचारित्व उसकी अस्थि पूर्व पीछे ने कहा घटन स्थल होने पर सदु नहीं रही तो उसका उदाहरण कर दिया घटन स्थल होने पर भी पटाद में होती साथ, साथ अकल्पित तो है क्यूँकी अव्य विचारित्व तो सिद्ध हो गया विशेषा नाम कल्पितत्व हेतु विशेष घाटो पटादी कल्पित है विशेष तो, तो तो में कल्पित तो है कल्पितत्व तो हेतु तो क्या है व्यविचारित्व कल्पित तो है तो क्या है व्यविचारित से अशीन संकट है पूर्वी कहता पर्पित है घट कल है कल्पित क्या व्यविचारिक व्यविचारिक घटबुद्धि का व्यविचार हुआ पूर्व से कहता है घटबुद्धि का व्यविचार नहीं होता है हम देखाएंगे शब्द बुद्धि नष्टे घट न्यविचारित से अशुद्धि संकट है शब्द बुद्धि नष्ट है, ना नही होना सब्दुद्धि घट बुद्धि घटरित दिशा दी थी पूरा किसी कहता है सब बुद्धिवर्ग घटांतर घटान्तरित दिशा थे आपने सिद्धांत ने कहा सदबुद्धि अव्यविचारी घट नष्ट होने पर पटनी भी होती है जैसे सदबुद्धि अव्यविचार नहीं उसका बुद्धि सद भी ही हुआ इसलिए अकल्पित है तो घटा बुद्धि भी अभ्य विचार है इसलिए उसका विषय घट भी अभ्य विचार होने से अकल्पित होना चाहिए था घटबुद्धि घटान्तर विषय थे जैसे घटना नष्ट होने पर आप कहते सदबुद्धि पटन पूर्व पीछे क्या था घटना पड़ा दूसरे घाटा में घट्ट बुद्धि होती है नही एक घाटा में घट्ट बुद्धि थी घटना नष्ट हो गया तो दूसरे घाटा में घट्टुद्धि होती है ना नहीं तो घटोबुद्धि की भी अनुभूति होगी जैसे आप कहते घाटो नष्ट होने पर पटो में सदबुद्धि होगी सतबुद्धि का नहीं हुआ ऐसे बोध सत्य विचार होने से अपर्वित है तो इस प्रकार हम कहते हैं घाटा नष्ट होने पर दूसरे घाटा में घटबुद्धि होती घटबुद्धि घटबुद्धि का व्यवचार नहीं हुआ इसका उसका बोध का नहीं होने से घाटा भी अपर्पित हुआ घट क्यों पर घटबुद्धि और घटान तर चेत यहाँ तो पूर्व पिछले नहीं सिद्धांत करें यहाँ पहले पूर्व पिछड़ी का वाक्य कार यथा सदबुद्धि घटे नस्ते पटादो दुष्ट स्वात अभ्यारणी मिला सिद्धांत ने कहा घट नष्ट होने पर पटा देने सदबुद्धि होती पटादो दुष्ट चाहिए कन अभ्य इति सदबुद्धि अभ्य विचार इति अभ्य विचार सत्य सत का अभ्य विचार है ये देखा है आपने सत्य विचार दर्शित अभिचार से हो सत्य कल्पित तथा उसी प्रकार पूरा किसी कहता है बुद्धि रहती घटे नष्टे घटांतर विष्ट घटे नष्टे एक घट नष्ट हो गया तो अन्य घट में तो घटबुद्धि होती है ऐसा दिखती है अभिचार कौन हुआ घटबुद्धि इसलिए घटे व्यविचार आशी तो यदि घटबुद्धि क्या व्यविचार नहीं हुआ तो घट का व्यविचार क्या होगा घटबुद्धि का व्यविचार नहीं होने से घटका व्यविचार सीधा नहीं हुआ तो घटबुद्धि का व्यविचार नहीं होने से घट में अव्यभिचार हो गया घट का भी व्यविचार नहीं हुआ तो घटा भी कल्पित होगा विशेषातर से कल्पित न सीखे विशेषातर में जैसे घटना व्यविचार सीधा नहीं हुआ इस बार पटाधी नहीं एक घटना अन्य घटन में घटबुद्ध घटका विशेष का व्यभिचार नहीं हुआ जैसे एक घटा में व्यविचार सीधा नहीं हुआ विशेष अंतरे पठ पुस्तक लेखने आदि में भी कल्पितत्व हेतु व्यभिचार होना हेतु कल्पित हेतु व्यविचार होना सीध्य थी उनके कलाश टीका है, है प्रश्न करते तुरंत कल्पितत्व हेतु व्य विचार होना सीध्य थी कलाश में आठ टीका कल्पितत्व हेतु बेविचारो न सिद्धे थी हेतोर नहीं, हेतोर। हेतु हेतु कल्पित हेतु कथ कल्पित हेतु कल्पितत्व का हेतु बेबीचार अन्य विषय पटादे भी, भी सिद्ध नहीं होगा ये पूरे पिछले का आगे घटबुद्धे घटान्तरे दृष्टि पटाद अदृष्टी है न बेविचारा पूरे पिछले सिद्धांत कहता है घटबुद्धे घटान्तर दृष्टि एक घटना नष्ट होने पर दूसरे घट में तो बुद्धि होती है मानते हैं कि किन्तु तो पटा दो बुद्धि होती है तो तो पटा दो अदृष्ट हो चले विचार हो गया एक ही नष्ट हो अन्य घट में तो बुद्धि हो किन्तु पट में तो नहीं बेविचार हो गया अगे क्या पटादी ना घटा दी घटाधि विशेष घटादि विशेष में भी व्यविचारित सिद्धि व्यविचारित सिद्ध हो गया घटाधि विशेष में व्यविचारित सिद्ध हो गया सर्वविशेष व्यविचारित हो जाएगा उत्तर महा सिद्धांतिक सिद्धांतिक पटादुअर्शन पटाधि में घटा घटबुदी होती है विशेषाण व्यभिचार पूर्वी कहता है विशेष घटा अधिका व्यभिचार हो गया क्योंकि घटा घटबुद्धि पट में नील से व्यभिचार हो गया कि सबोपी तदकृत सत्मे भी व्यभिचार हो जाएगा अव्यविचारित्र हेतु सिद्धिम हेतु सिद्धि का हेतु सिद्धिम इसी संकृत है व्यविचारित हेतु की असिधि क्योंकि शर्त का भी व्यविचार हो जाएगा हम दिखाएंगे इसे शर्त में अव्यविचारित्व का जो अव्यविचारित्व जो हेतु है हेतु क्या असिधि इसे तर्दवस्था है इसी पूरा विश्णा करता है राष्ट्र में सदबुद्धि अभी नष्ट घटे न दिशत जैसे पटाद में घटबुद्धि नहीं होने से घट बुद्धि का विचार हो गया तो सतबुद्धि का भी व्यविचार होगा नष्ट घटे सब बुद्धि का नष्ट घटे न दिशते घट नष्ट होने पर सन घट कहा होगा सदबुद्धि का नीति चेत असत क्या पूर्वि सब बुद्धि का भी विचार हो गया सत्य विचार हो जाइए सिद्धांत कहना ठीक है घटादिनाश नाशे तद उपरोक्त कर सत्ता भानी नाशन के नाश अनुबर घट घटन में क्या है सन का सत्व का भान होता है घट उपरोक्त होकर के घट संबद्ध होकर के सत्य का भान हो घटअ घट के साथ सत्यों का संबंध होकर सत्य सदात्मापन्न होकर के सत्य भान हो हाँ घटाधीनाथ घटाधीनाथ देश घटाजी दे, के नाश स्थान घटा ऊपर उतार करने सत्य का भावना नहीं होता है असत नहीं घटाजी अभाव अधिष्ठान होता है भारत घटाजी अभाव का अधिष्ठान है या नहीं घट नष्ट होने पर भट्ट देश में घट का अष्ट है गोतराजी है या नहीं तो सतु आ सत्य का अभाव कैसे हुआ घटादे अभाव अभिस्थान होते घटाधी अभाव का अधिस्थान है नीशेष घटन से जैसे सन घटने में कहा था घट होता है विशेष सत होता है विशेषण घट विशेष रहम से सन घट विशेषण घट के साथ संबंध होकर भाग होता है सन घट सामान्य अधिकरण होता है विशेष विशेषण सामनाधिकरण होता है सन घट जब घटा ही नहीं रहा विशेष नहीं रहा तो का सत्य समानाधिकरण घट के साथ कैसे होगा घट के साथ नहीं हो किंतु घट का अभाव का विश्वास के साथ ही विशेष ही नहीं रहा तो सन घट कैसे होगा विशेष नहीं रहने से सत्य सामनाधिकरण सत्य वाहन नहीं हुआ सत्य अभाव नहीं हुआ घट सत का ताजात्मापन्न होकर वाहन होता है समानाधिकरण होकर के घट ही जब नहीं रहा तो घट ताजात्मापन्न सत्य कैसे रहेगा घट नहीं रहने से कितु सत्य का अभाव नहीं हुआ देखो ये तरह सर्वगत जाति नए मानते जो गोत्व घटत्व पटत्व जाति है जाती सर्वगता है। सर्वत्र है सर्वत्र होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति सर्वत्र नहीं होती घाटा को देखने से घाटा में घटत्व की अभिव्यक्ति पट में पटतत्व की अभिव्यक्ति खंड इतर खंड मुंडादि व्यक्ति खंड मुंड गो का नाम गो कुछ कट गया और जो खंड कहते सिंह टूट गया तो मुंडा कहते खंड मुंडा आदि व्यक्ति गो व्यक्ति का अभाव जहाँ कोई भी गो नहीं है दिखेगा गोत्तम नंजक भाभाव्यक्ति नहीं होती होती व्यंजक नहीं गया जनजगत गो व्यक्ति न गोत्त नायक के नहीं कहते गोत्व का अभाव हो गया निश्चय सर है किन्तु उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती व्यंजक गो व्यक्ति नहीं होने से इसी प्रकार तथा सत्यमती घटादिना से व्यंज का अभाव तो न भाई घटना स्थल में का घट नहीं नहीं न स्वरूप अभाव सत का भाव हो गया इस नहीं का भाव नहीं होता है इस उत्तम एवं प्रपंच विस्तार कर सद इत्यादि सद विशेषण विषय सती विशेष अभाव विशेषण अनुपत तो किम विषय सीधांतिका है सब किम विषय विशेषण विषय सदबुद्धि का विषय कौन है सतबुद्धि का विशेषण सत्य विशेषण विशेषण विषय विशेषण विषय विशेषण विषय सदबुद्धि हुई ऐसा सती होने पर विशेष भाग विशेष घाट घाटा जब नहीं रहा तो विशेषण किसका सत्य होगा विशेष घाटा होने पर सत होता विशेषण यदि विशेष नहीं रहा तो विशेषण अनुपू विशेषण नहीं है तो किम विषय सदि सदि किम विषय को विशेषण ही सदि विशेषण विषय है विशेषण तो अभी होगा विशेषय होने पर और नहीं तो विशेषण नहीं तो शु को विशेषण क्यों जाएगी तो किम विषय क्या निक ना नु पुनः सदबुदेर विषय अभाव यहाँ तो नुना देर विषय अभाव सदबुद्धि का विषय नहीं रहा ये बात नहीं सदबुद्धि का विषय सत्य सदबुद्धि का विषय नहीं रहा इसे सदबुद्धि में बात नहीं विशेष घटना जो नहीं कारण सदुपरुक्त घट उपरुक्त सत्य का भावी होता विशेष अभाव नहीं की सदबुद्धि का विषय सत्य अभाव हो गया ये बात नहीं ठीक है सप्रतियोगिक विशेषण व्यचारे की सरुपाचाराज सत्य भाव सत्य विशेषण व्यचार होता है घाटा घट सत्योगिक विशेषण घाटा उत्तर का विशेषण घाटा हो गया विशेषण प्रतियोगी होता है संबंधी घाटा संबंधी सद विशेषण का व्यविचार हो गया घाट के नाश होने पर घट ऊपर सर्त का भान हुआ ना सुन से घट संबंधी सत्य ऊपर सत नहीं रहा घट है प्रतियोगी संबंधी, सब प्रत्योग प्रतियोगी युक्त जो विशेषण है सत उसका विचार हुआ अर्थात घटापन्न शर्त नहीं रहा घट के ना होने पर उसका विचार हुआ सब प्रतियोगिक विशेषण व्यविचार है तो काटा सब प्रतियोगि विशेषण व्यविचार होने पर भी स्वरूपाधि विचाराध सत स्वरूपा विभिचार नहीं हुआ युक्तम सतह सत्यत्म सत्यत्व पाठ सत सत्यत्म युक्तम सत्य सत्य देश दर्शनाथ पूरा जो करता है विशेष विशेषण भाव जो होगा जो विद्यमान होकर नीलम कमलम उत्पलम उत्पल और नीलम दोनों रहने पर तो विशेष विशेषण भाव बनता है सतोरे वही दोनों सात हो तो विशेषण विशेष्य तो दर्शन घाटक सतोर की विशेषण विशेषते घाटक विशेष में कहते में हुआ तो दोनों ही साथ होना चाहिए द्वयो सत्व द्रव्या दोनों में सत्व अवश्य मारे द्रव्या तो घटादी कल्पितुमान सामान अधिकार पूरा किसी कहता है जो आपने घटाधि में कल्पित हो तो अनुमान किया घटा कल्पित हो बे विचारित संपत्ति बनता जो बेभीचारिक अनुमान किया ये जो अनुमान है बाधित हो जाएगा किसके द्वारा बाधित हो गया सामान्य अधिकारण दि बाधित हो सामान्य अधिकम ब अधिकम बुद्धि होती है सामान्य अधिकमी दो विद्यवान होता है एक विद्यवान है एक अविद्यमान सामान अधिकार नहीं होता सामान्य दोनों साथ में, गाटा है। गाटा, सन, सन गाटा में इती इती होता घाटा सामान्य बुद्धि के द्वारा घाट में कल्पित अनुमान करते अनुमान बाधित हो जाएगा ये चौधरी पूरा किसी करण घटादि विशेष भाव नई तमीचे घटादि विशेष वास्तवित घटादि विशेष वास्तव है सो घट द्वन में सामान बनेगा एकाधिकारणुत्व सन घट एकाधिकारणत्व समाधिकन ठीक नहीं घटाधि विशेष यदि वास्तव ही नहीं तो घट सन इसकाधिक अंत कैसे होगा दोनों सत वस्तु में ही समाधिकरण होता है एक अभाव नहीं है और एक है दोनों का कैसे होगा इसी से सिद्धांत के गया ठीक है अनुभव अनुसृत्य बात विशेषत्म उत्तर से निरसित पूर्व पीछे ने कहा अनुमान में बाधित विषय तत्व है अनुमान का विषय साध्य बाधित है अनुमान का विषय हो गया सिद्धांत ने अनुमान क्या था माटा कल्पित जो विचारित सत संप्रति बनवत्त अगर सर्वत कल्पित तो अनुमान क्या था पूर्व पीछे ने कहा उसके अनुमान का विषय साध्य कल्पितत्व तो बाधित है बाधित क्या है सामान्य अधिकरण बुद्धि के द्वारा बाधित होता है घाटा स्थान समान अधिक्रमण बुद्धि होती सामान बुद्धि वहाँ दोनों विद्यमान होना चाहिए दोनों सत्य होना चाहिए इसलिए घट सद्रुप इसलिए घट में कल्पित नहीं वास्तव है घट यदि नहीं हो तो सम घट स नहीं होनी चाहिए इसलिए घट कल नहीं घट अकल्पित है तो आपका जो सिद्धांत का अनुमान घट में कल्पित ये अनुमान बाधित हुआ ये जो अनुमान में बाधित तो विषय पूर्व किसी कहा था उसको सिद्धांत निजस्वी करता है इसको लेकर अनुभव हम अनुसूचित अनुभव का अनुसरण कर अनुभव होता है कोई जरूर नहीं दोनों पार्सी को होने पर ही सामानाधिकम होगा ऐसे कोई जरूर नहीं है ऐसे कहता है न सिदाधिक नकम तो मरी क्या अन्य तरह भावे भी सामानाधिकम दर्शन आप इस बात है सीगम है क्या सदिगम केवल इदम उदरकम मरी क्या दो अन्य तरह भावे भी सामान इधम उदकम अयम सर्प मान होता ना नहीं उदकम उदक है वह मरीची उदक है क्या नहीं करे इधम उदकम खाना होता है नहीं इधम उदकम कहेंगे तो अस्थि संबंध है ही जो पाठ है ना सत है सत अभ्यास से हो जाएगा ऐसे पाठ नहीं सब इधम उदकम इधम उदकम का क्या इधम उदकम भवती अथा ईदम उदम कम अस्ती सत हो तो एक सत है कौन ईदम सत है जला साथ है क्या एक असत्य है कि सत्य तो दोनों का सामान अधिकार नहीं तो सामानाधिकारण होने के लिए जोन सत्य होना चाहिए कोई जरूर नहीं मनीष जाय तरह वाले भी ऊर्जा तो नहीं होनी पड़ेगी सामना अधिक दिखता तो जी जी है ठीक है घटा आदि है सतिकल्पित्व नोधराहित परिसम होकर होगा घटा आदि जो विशेष है सदरूप सामान्य कल्पित सदरूप सामान्य अकल्पित है अव्यविचारा सदबुद्धि का व्यविचार नहीं उनसे सदबुद्धि का विषय बुद्धि सत भी अव्यविचारी और व्यविचार होने से अकल्पित नहीं और घटपटादि विशेष बुद्धि व्यविचारी नहीं घाटा बुद्धि पटे नहीं पटक बुद्धि घटे नहीं घटपट आदि विशेष बुद्धि व्यविचारी होने से उसी विशेष बुद्धि का बुद्धि विषय घटपट विशेष व्यविचारी हुआ और व्यविचार्य कल्पित हुआ सिद्ध हो गया जितने विशेष है सद रूपो कल में कल्पित ये अनुमान क्या सिद्धांत में ये दोष राहित ये कोई दोष नहीं दोष रहित हो गया अनुमान फलि निष्पन्न उपारण करता है सिद्धांत वास्तव तस्मत देहादेव दस्य सकार असर तो न बीते ये दवा जो विशेष है बढ़ीचारी है वो सब वास्तव नहीं है और उसके भाव है उसकी सत्ता ही नहीं देहादि जो द्वंद है देहादि शीतोषण देहादे द्वन्द्व देहादि इंद्रियादी द्वंद शीतोष्ण सुख दुखादि जितने है सकार के चौन्द कारण चौन्दुण चौन्दुण के साथ असत्य अभी तिहा नहीं असत्य वास्तव नहीं ना विद्यत भाव न असत्य विद्यवन्दीत दुष्कृत शीतोष्णादि जितने है कारण के साथ उनके कारण के साथ उनका भाव ही नहीं असत्य आए ख्यामाप्त होता नीत भाव ये प्रथम पाद तो यहाँ तो उसकी व्याख्या हुई ठीक है नु मेद व्याख्या में भाष्यकार अभिप्रेतम कोई कहता है भाष्यकार का अभिप्रेस व्याख्या नहीं कोई कहते है कोई कहता है भाष्य में इसे व्याख्या ठीक नहीं सर्व दे तो शून्य तो विवक्षायानी संपूर्ण देवक्षा कहेंगे पूरा दे नहीं देता एक शास्त्र तदभाष्योधा शास्त्र तदभाष्यस्त्र गीता भी भाष्य विरोध होगा के पुनर्दगेन स मनुष्य उत्कृषित ये कोई दुर्विद्ध दुष्टुझ्वाला दुष्टोजन अपने मनीषा बुद्धि से कल्पना करके उत्प्रेक्षित कल्पना करके कुछ कहा गया ये दिखे तो सिद्धांत कथा में एकदम किम एकदम द्वित प्रपंच से शून्य यहाँ क्या पूर्व जी का अभिप्राय संपूर्ण द्वित शून्य हो गया असत हो गया पूरा असत है पूरा असत है भाष्य छात्र ये सब कहा है यह सब कहा असत तो कहीं है नहीं असत हो तो, तो भाष्य कहां तो से आ गया तो सिद्धांत असत शब्द का अर्थ क्या है किम इदम द्वेत प्रपंच से शून्यत्व वेद प्रपंच शून्य ऐसे कहेंगे तो भाष्य विरुद्ध होता है ऐसा पूरा जनता की पुस्तक द्वेद प्रपंच शून्य क्या है वेद प्रपंच का शून्यत्व की किम तुक्ष सदविल क्या वेद प्रपंच तुक्ष है शून्य का अर्थ अर्थात नदविलक्षण है असत सदगा तो तुच्छ कहना सतविन करना पहला क्या है वेदांति नहीं मानते द्वितीय तू कहीं सदविक्षण नहीं मानेगी तो सवैव शास्त्र विरुद्ध भाष्य विरोधक प्रपंच सत नहीं सदविक्षण है ये मानना पड़ेगा ऐसा नहीं मानोगे तो शास्त्र विरुद्ध भाष्य विरोध तुम्हारे मत नहीं हमारे मत एक क्या सर्वमी सदभाष्यम च देश सत्यत्वअिकरण सामान्य न साधन है न अद्वैत सत्य से परिवर्तित सही से वृद्धे ही सप्तः प्रतिष्ठा संपूर्ण शास्त्र उसके भाष्य क्या किसमें परिवर्तन होता है देश से सत्यत्व अनधिकरण देश में सत्यत्व तो नहीं सत्यत्व तो का अधिकरण देश बनेगा सत्यत्वअिकरण साधन करके किसमें सत्य अद्वैत सत्य से परिवर्तित भाष्य में अभ्य सत्य त्रैविद्यु त्रैविद्य में तीनों विद्या विद्वानी सत्तर का है तथा प्रक्षेप आशंका संप्रदाय परिचय भाव आदि कोई कोई शंका करते ये भाष्य में जो कार ये प्रक्षेप है कितने प्रक्षेप कर दिया डाल दिया ये जो आशंका है आशंका करने वाले क्यों ऐसी आशंका करते संप्रदाय परिचय भावा ये सांसद संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा से ब्रह्म विद्या संप्रदाय के में परिचय ये होने से ही शंका अनात्मजात कल्पित कलित्व अवस्तृत प्रतिपादन कर दिया ये प्रथम बात अनाशत विषय भाव इससे क्या कहा गया अनात्म जितने है आत्मा से जिन है असते है होता आत्मा उससे भिन्न असत्य न असत्य विद्य भाव असत अनात्मा है आत्मा से भिन्न असत्य भिन्न जितने है सर्वकल तो कल्पित है अवस्तु स्वभाष प्रतिपादन कर प्रथम पाद की व्याख्या करके अभी द्वितीय पाद आत्म सर्वकल्पनाथ अकल्पित्व न वस्तुत्व प्रसाद करता है व्यालती न असत विद्या भाव व्याख्या नीते सत आत्मा है सत आत्मा है उसका अभाव नहीं है अभी कहते द्वितीय पदम क्या है सत्या आत्मा आत्मना जो सत वस्तु है उसमें ही सबकल है विशेष तो सर्वकल्पना अधिष्ठान से सर्वकल्पना का अधिष्ठान हो गया सत अकल्पित है ना आत्मा अकल्पित है अकल्पित से वस्तुत्व प्रसाद वास्तव है उसका अभाव कभी कहीं नहीं हो सका है इसे व्याख्यान करते है तथा सत्या आत्म नीत सर्वत्र अभी विचारा होता नीत सतहत से आत्मा उसका अभाव अभाव का विद्यमान नीद्यते सत वक्त आत्मा का अभाव ही न सर्वत्र सत होता है घाटक आदि मटक सर्व तो सत वक्त अभिचारात उसका अभाव कहीं नहीं है ठीक है आत्मान सदात्मो विशेषु विनाशिशु तदय से विनाश जो आत्मी आत्मा है सदरूप विशेष विनाशी है घट पढ़ापी घट पढ़ापी विनाशी होट उपरुक्त सब अविनाश हो जाए घट नष्ट हो गया तो घट उपरुक्त घट सम्बद्ध सद की करेगा घट नहीं रहा तो घट संबंध जैसे घट नष्ट होने से घट रूप नष्ट होगा पूरा किसी के घटना स्थल है घटना संबंध शब्दी नाच हो गया सिद्धांत विशिष्ट नाशेति स्वरूप नाचार विशिष्ट का नाच हुआ स्वरूप का नाच नहीं हुआ विशिष्ट के नाच होने पर स्वरूप नाच तत्वाद विशिष्ट के शब्द शब्द विशिष्ट घटक घट विशेष सतेषण का नाच हो विशिष्ट का नाच होने पर ही स्वरूप सत्स्वरूप का नाश नहीं होता है नाथ से उत्तर सत्स्वरूप का, का नाच नहीं, नहीं होता है सत स्वरूप्यारे बच्चा सर्वत्र अव्यविचारा सर्वत्र व्यविचार नहीं होता सत्य सर्वप्रे न कदाचित असद पुनः सत्य आपत्ति सर्त का व्यविचार नहीं होता है सिद्धांत ने कहा अभी पूरा किसी कहता है कभी असत सत हो जाता है सत असत हो जाता है तो संग घटा उत्पत्ति के पहले नहीं था अभी घट हो गया तो पहले असत था अभिद्यमान था उत्पत्ति के बाद सत हो गया और स्थिति काल में घटा सामने नष्ट हो गया तो असत हो गया तो असत सत हो जाता है सत असत हो जाता है कदाचित असदय पुनः सतो नपत्ति प्राप्त करता है प्राय दशत घट से जन्म न पहले अभिजमान घट था जन्म से सत्व आगे सत्य कदाचित असत्यों प्रति छत तो पार्थ ना, में कदाचित असत को प्राप्त करता है सत्य कदाचित असतपात करता है कैसे घटना स्थिति स्थितिकाले नष्ट होने पर असत हो गया स्थिति काले सत घट से पुनर्नाशेन असत होगी कर जो स्थिति में घट असत है नष्ट हो गया तो नष्ट हो गया तो असत हो गया एवं सदस्य अब तत्व सहत असत दोनों अव्यवस्थित है सत हमेशा सर्त असत हमेशा असत नहीं रहा असत भी सत हो जाता है अभी तो मैंने कहा तो उत्पन्न होने पर सत्य हो गया असत भी घटा अगर असत हो गया अमत्वन से तो सत असत दोनों अव्यवस्थित है कोई व्यवस्थित नहीं बराबर है उभयो तो है उपाधि तुम्हारे दोनों को छोड़ो नहीं तो ग्रहण दोनों ग्रहण करो सत्य मान है तो दोनों को सत्य तो असत भी सत्य मान है कल्पित करना चलते कल्पित हो दोनों अभिवस्थित है उपादेश त्याज्यत होकर और ग्रहण करना सकते दोनों ग्रहण करो इस तत्रह वाक्य में एवं आत्मात्मु सदस्य दुष्ट उपलब्ध निर्णय जैसे सन घटादि में आत्मा अनात्में सदस्य दोनों में दुष्ट उपलब्ध दुष्टता उपलब्ध क्या पूरे घनता होता है निर्णय क्या निर्णय लिखा गया सत है असत असद सर्त है असत असत सत्य कवि असत नहीं होता है असत कभी सत्य नहीं होता है अभी जो पूरा पीछे कहने का उसको भी बताएंगे असत सत्य हो जाएगा सत्य असत हो जाएगा ये कव्य नहीं हो सकता है किसी को अनयोर अनयोर यथोत तत्वशी तत्दशी ने दिखाए सत्य सत्य असत असत्य दिखाएंगे तु शब्दों दुष्ट शब्दी सत्दशी उभयरअपी तू शब्द उसका दुष्ट के साथ दुष्ट तू दिखा गया दुष्ट एवं दोनों का निर्णय तत्व ने देखा है नहीं प्राय असत घट से सत्तम प्राय असत घाटो से सत्य पहले असत्य था विसत हो गया असत्य घाटा में असत्य असत असत्य घाटा भी हो गया तो असत सत्य होने के लिए असत्य सत्य प्राप्ति विरोध था जब तक असत्य है उसमें सत्य प्राप्ति होगी असत्य शर्त होने के लिए असत्य तो है सत्व आ गया उसमें असत्य हो और सत्व भी हो दोनों ही साथ रहेंगे घाटा में असत्य था सत्व आ गया असत्य रहते रहते सत्य आ गया बोलेगा असत्य से स्थिति असत्य सत्य प्राप्ति जिम्मेदार सत्य होगी असत्य रहते सर अच्छा कहेंगे असत्य निवृत्ति से सत्य प्राप्ति आ सत्य की प्राप्ति होने पर असत्य की निवृत्ति सत्य की प्राप्ति होने पर असत्य की निवृत्ति अच्छा असत्य की निवृत्ति के बना सत्य की प्राप्ति होगी असत्य रहते समय सत्य नहीं आएगा असत आने पर असत्य की निवृत्ति और असत्य निवृत्ति के ना सत प्राप्त है असत्य जाते सत्य के इतने क्या होगा इतर तरह आश्रय तुम असत्य की निवृत्ति सत्य प्राप्ति आचित प्राप्त इतरत्र आश्रय तुम अन्यास प्राप्त है क्यों अंतरण सत्य आपत्ति असत्य निवृत्ति सत्य आपत्ति के ना असत्य निवृत्ति अनन्यासय के असत्य की निवृत्ति पर सत्य की असत्य की प्राप्ति होने पर असत्य निवृत्ति आने है। अच्छा अंतरणी वो सत्ता आपत्ति असत्य निवृत्ति यदि कहेंगे नहीं सत्य प्राप्ति के बिना असत्य की निवृत्ति हो जाए सत्य आने के पहले असत्य नष्ट हो जाए। अंतरण बिना सत्य आपत्ति नहीं सत्य की आपत्ति के बिना असत्य निवृत्ति यदि मानेंगे तो फिर क्या हुआ सत्य प्राप्ति के बिना असत्य निर्मित हो जाए तो असत्य निर्मित का निमित्त हुआ सत्य प्राप्ति निर्निमित हो गया बिना निमित्त हो जाएगा तो असत्य अनिवृत्त ही हो जाएगा कभी रहेगा नवकाशी भवेद क्या हुआ सत्य प्राप्ति के बिना असत्य की निवृत्ति यदि मानेंगे तो असत्य रहेगा ही नहीं तो फिर असत्य कौन रहेगा असत्यम अनवकाशी असत्य का अवकाश ही नहीं रहा क्यूँकि असत्य प्राप्ति के बिना नष्ट हो गया तो नष्ट हो जाए तो कभी असत्य नहीं रहेगा सब सदुरु भ्रम हो जीत ना सत्यो असत आई कि सत्य सत्य के सत्य जब तक है असत्व से आएगा सत्य जब तक असत नहीं आ सकता है और असत्य आकर सब नष्ट करेगा तो अनुन्या से असत आएगा तो सत्य नष्ट होगा सत्य नष्ट होगा तो असत्य तो है तो अनन्यास और असत के आने के बिना यदि सत्य नष्ट हो जाए असत्य की प्राप्ति के बिना यदि सत्य नष्ट हो जाए तो सत्यों के नियमित हो गया सत्य रहिया नहीं कभी कभी सत्यों का अवकाश ही नहीं आपत्ति इसलिए स्वास्थ्य में असत नहीं आता है असत्य में सत्य नहीं आएगा इसलिए जो घाटी की उत्पत्ति आते है वहाँ भी बंध्या की उत्पत्ति होती है असत की उत्पत्ति कभी नहीं होती है इसलिए असत घाटी उत्पत्ति नहीं वेदांत घाटा उत्पत्ति के पहले मृद रूपेण है अनाभिव्यक्त था और उसकी अभिव्यक्ति कारण सत्य घटो तो वस्तु उत्पत्ति काल में भी घट नहीं उसके पहले क्या पहले जैसे था आगे भी था वृद्ध रूपये घट पहले था अभी भी घाटकाल है भी मृद रूपण इतना सत्य असत प्रति भी निरस्त हुई कथम थी सत्य असत असत सत्यम प्रतिभा तो होता है घट पहले नहीं था घटअपम सत्य हो गया और हो गया तो असत हो गया इस भारण होता है असत में सत्य सत्य में असत कितन होता है ऐसा संख्य सत्य सत्य दस तत्व दर्शन है उनसे भाव होता है तत्व दर्शन के न ही राज्य के अज्ञान से सर्व दिखता है दिखता है ना नहीं तो, तो अज्ञान से दिखता है उसमें क्या पति तत्व भी ये तत्वदर्शन ने निर्णय को दिखा है के कैसे बनेगा तत्व भाव तत्व तदश्द से त्व्रतगा तो कत्भाव स्वप्रत तत्व भाव तत्व तत्व शब्द में जो तत्व भावे में तब्दे तद है सर्वनाम सर्वनाम पूर्व परामर्शन उसके पहले कुछ कहो तो आगे तत्व कहेंगे तो तत्व शब्द का अर्थ होगा जिसको पहले कहा उसको तत्शब्द से ग्रहण करें। पहले का कहा तत्व तो उसका अर्थ ज्ञान होगा ना तत्व ज्ञान तत्व उसका कुछ ज्ञान होता ना नहीं पूरा किसी कहते हैं तत्व शब्द ऐसी अर्थ ज्ञान कैसे होगा तत्शब्द ऐसी किसको लेंगे तो पता नहीं तत्व भाग तत्व न तो तत्शब परामर्श योग्यकृत तथा शब्द से परामर्श योग्य किंचित तो सतम तो दिशे विराम चाहिए किंचित तो प्रतिनियत सर्वत्र निमित्त तत्व तो पढ़ने के पहले कोई परामर्श योग्य किंचित तो नियत है तत्व तो तो के पहले कोई शब्द हमेशा ही कहा जाता है तो नहीं तो फिर तत्व शब्द क्या नहीं है इसके आसंख्य व्याच व्याख्यान करते वास्तव में देखो तत्वदशी के व्याख्यान करते तथा शब्द सर्वनाम है तदेशी सर्वनाम सर्वनाम क्या है सर्वस्व नाम सर्वनाम सबका नाम ये जो सर्वनाम संज्ञा करते हैं ना वो सर्वत्र प्रयोग होता है अन्य संज्ञा तद यद सर्विस सर्वत्र सो सघट सो देवत तद पुस्तक सर्वत्र प्रयोग होगा सभी सर्वनाम होता है तदिति सर्वनाम है अच्छा सर्वम क्या है ना मैं सर्व ब्रह्म सर्वपुर सर्वच ब्रह्म और सर्वनावनाम है तो सर्वस्व नाम सर्वस्व नाम सत्य नाम हो गया त्याद का नाम हो गया तद यदि तदभाव तत्व तो तत्व का क्या तो सबसे भाव सदी ब्राह्मण भाव ब्रह्म का याथार्थ्यम सत्यों का क्या थोड़ा ब्राह्मणों याथार्थम तत्व का क्या थोड़ा ब्राह्मण देखो ये आपको समझे ना तद सर्वनाम सर्व ब्रह्म और सर्वस्य नाम सर्वनाम तो ब्रह्म उसका नाम है तद ब्रह्म का नाम हो गया तद तद हो ब्रह्म और उस तत्व कित होगा ब्रह्म भाव भाव के साथ जाता थे ब्रह्म के ही आध्यात्म को तत्व कहा तद्रष्टुम शीलम ईसा तद दुम शीलम ईसा दुष्धा से सुप्र जातु निन्दा के लिए तत्व दक्षिन्ह बन जाएगा ते है, पाठ, पाठ बनाओ, तत्वशिनाथि तेईस् सत्तशिना दृष्टि आश्री शोक मोहमचित सप्तशिन तेईस्दशिस्वना दशिस्व दस स्व तेईस सत्त स्वीकृति बिरा में अगस्त भी चतोदशी भी चतोदशी विराम करके अगस्व बना सतोदशी दस भी दस भी बिरा स्व कितने बना बढ़िया क्या तिन्ह करकेश्वशी ठीक है न सर अन्या कैचि प्रतिपज कोई अन्था मनते सर कैसे निर्णय अन्सृत अगर अतिगन कोई के तो निर्णय ज्ञानी के निर्णय को मानन करके तथा अग्छति अतिगती तत्र कैसा मत ये किसके मतमा कोई कहते सतसत असत सतोजा नए अभी कोई कहते नए गति सती असत कितना तक अभी तत्वदशीना दृष्टिमासी सत्तृष्टि उके शोकम चय्वा शोकम छोड़ करकेत रूपा द्वंद्वा निश्चित अन्य अनिये द्वंद्वानी विकार वसल एव ये अनियत निश्चित है अनियत कभी नियत नहीं है हमेशा ये असत है अभिद्यवान और जितने कार्य विकार हो असल जितने कार्य सब मिथ्या है कल्पित है मरीच जल अवध विकार और व्यभिचारी विकारिचारी है कल्पित है ठीक इस प्रकार जितने द्वंद है कि जो अनियत है हमेशा अनियत नियत नहीं कभी है कभी नहीं वो वस्तु नहीं है भाषते मिथ्या मिथ्याई दिखता है मन से निश्चित है मन में निश्चय करके अभिप्राय अभिप्रायतने अन्य वस्तु है उस कल्पित है मिथ्या है उसको सहाय करना पड़ेगा अभिप्राय तो बोलो ना असत हो गया जो व्यभिचारी कल्पित है अनात्म सत्य असत जितने अनात्म वर्ग सब है मिथ्या असत तो भाव न बीतते उसकी सत्ता वास्तवता ही नहीं कल्पित है अनात्म वर्ग तो मिथ्या और ना भाव बीत सतः सद आत्मा नभाव बीते सतः आत्मा का अभाव अच्छा नहीं आत्मा नित्य है कभी उसका विचार नहीं होता है आत्मा ही सदगत है वो अकल्पित है उसमें सब कुछ कल्पित है ये आधार धाम्य हो गया क्या है उभयों तो का तत्व निर्णय दिखा गया तत्व दस्य सब सथ सब ही है और असत है इसे तत्व दस्य भी डिस्टर्ब उभय और अभी अंतर निर्णय गया है अभी सर्त क्या है प्रश्न तो पटे मनुष्य सामान्य स्वरूप सब शब्द से सामान्य लेना सत्तारूप है अर्थात से लेना सकते यदि सामान्य कहेंगे जाति विशेष सापेक्षक या यदि सामान्य मानेंगे जैसे है की गोत्व अनेक गो में गोत्व सामान्य बहुत गो विशेषण है मन का सामान्य बहुत मनुष्य में है इसी प्रकार शब्द को सामान्य बहुत व्यक्ति में मानेंगे तो विशेष सात उच्च तैयार विशेष बिना सामान्य नहीं होगा प्रलय दशायाम अवशेष विशेष बिना के बिना सचैया प्रलय काल में कोई विशेष नहीं रहता है सब विशेष नष्ट हो जाएगा तो सामान्य भी नहीं रहेगा, बिना सोचे, हो आत्मा जो विशेषा तथा भी शांति वाक्यम कहेंगे आत्मा विशेष रहेंगे प्रलय काल में नाक्यम पूरा किसी करता है आत्मा अतिरिक्त नाम विशेषा कार्य कम आत्मा से भिन्न जितने विशेषत्व कार्य आत्मा तो नीचे अनवस्थान आत्मा सी तो विशेष नहीं रही आत्मा नाम आत्मा आत्मा ना आत्मा तो सही सामान आत्मा आत्मा है अधर्मित्व आत्मा न्वारा बना अधर्म अधर्मित्व आत्मा सामान्य आत्मा गई सामान्य आत्मा है धर्मी नहीं बनेगा अधर्मित्व दो सब विशेष होगा धर्म आत्मा तो सामान्य है विशेष सा धर्मी होने पर उसमें सामान्य धर्म बढ़ेगा अब द्वितीय तो द्वितीय क्या है स्वरूप लानेंगे तो स्वरूप से व्यावृत्य कल्पित्व स्वरूप जो है व्यावृत्य स्वरूप भिन्न भिन्न है घट पटना पट घटना व्यावृत हो जाएगा कल्पितत्व विनाशित्व स्वरूप यदि व्यावृत लानेंगे कल्पित नष्ट हो जाएगा और स्वरूप यदि अनुमति कहेंगे जो ज्ञानुभूत तो तो तो है सबसे वो तो है वो तो सामान्य रूप हो जाएगा जो स्वरूपे वो व्यावृत है या अथा अनुभूत है व्यावृत हो जाए तो कल्पित तो हो गया विनाश हो गया ज्ञानुभूत हो गया तो सामान्य रूप हो गया सामान्य जो हो जाएगा पूरा पीछे नायक रोग होता है बहुत विशेष में रहने वाला धर्म होता है वो तो धर्म नहीं बनेगा और उसमें कैसे सब विशेष कल्पित सामान्य हो जाएगा तो प्रागुण तो दो से क्या है सामान्य हो जाए आत्मा वो तो धर्मी नहीं होगा सामान्य तो सब विश्लेषण में रहेंगे क्योंकि बहुत गोमे एक गोस्त सामान्य रहता है कि सब विचार से पता है उसकी मनमानस चौधरी प्रश्न प्रसायन सत सत्य सदैव सर्वदा है अस्थित सत क्या है जब सत सदैव सर्वदा सत है सर्वदा अस्थि वो सत्य कौन है ये प्रश्नानुपर आज इस लोग कहते हैं अविनाशी सद्विधि अविनाशी सद्विदि येदीना सीना साम कचि कर् कच्चि कर्मर् अविनाशे ये तथम विना स्यय से श्री हरकुमार ओण मित्र